दे तो भावा महा चंद्रिका भीतरण विद्या बधू प्रतिपद पूता स्वादनम सर्वात्मस्नपन परम विजयते श्री कृष्ण संगीर्तन वासुदेव सुत कंसचारणु मर्दन देवकी परमा नंदम कृष्ण वंदे जगदुरु नमः kamal na bhaaye nama kamal ma पद नमस्ते कमल क्षण यो ब्रह्म विदधा पूर्व जो वै वेद प्रणोति तस्म देव बुद्धि प्रकाशम मु शरण प्रपद्य श्रीकृष्ण तत्व जिज्ञासु जीवात्माओ नियमानुसार थोड़ी देर श्री कृष्ण नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात श्री कृष्ण तत्व पर विचार किया जाएगा लोग सावधान हो जाएं जिस तत्व पर विचार करना है वह तत्व विचार से परे है फिर भी विचार करना है फिर क्यों विचार करना है जब विचार से परे है तो अनाधिकार चेष्टा क्यों कर रहे हो ये प्रश्न हो सकता है हा तो ये अपनी बुद्धि से हम विचार विमर्श करने नहीं जा रहे हैं हम श्री कृष्ण की बुद्धि से विचार विमर्श करने जा रहे हैं श्री कृष्ण की बुद्धि तुम्हारे पास आ गई श्री कृष्ण के विचार उन्हीं के शब्दों में वेदों में हैं। निश्वचित मत्स्य वेदा भूतस्य अस्त महत्व भूत में पुराणम बृहदारण्य को पिषद दूसरे अध्याय के चौथे ब्राह्मण का दसवा मंत्र भगवान के श्रीमुख से स्वास्थ्य से चारों वेद प्रकट हुए हैं इसलिए उन्ही को भगवत बाणी कहा जाता है वेदस्वरात्म वेद व्यास भी कह रहे हैं ग्यारह तीन तैतालीस वेदा ब्रह्मात्म विषया स कह रहे हैं ग्यारह इक्कीस पैतीस वेदो नारायण साक्षात ये भगवान के स्वरूप माने जाते हैं वेद वस्तुतु वेद अपौरुषेय है भगवान ने भी लिखे नहीं है बोले नहीं है निकले हैं उनके श्रीमुख से निकले हैं और वो भी सोते हुए भगवान के मुह से निकले हैं तो वेद अंतिम अथार्टी है और भगवत बाणी भी उन्हें कहा जाता है इसलिए हम वेदों के द्वारा फिर जिन्होंने भगवान को जाना है उन महापुरुषों की बाणी भी हमारे सामने है श्रीमद भागवत आदि गीता आदि उसके द्वारा भी हम आपको बताएंगे श्री कृष्ण कौन है अब ये आक्षेप आप न करें, ये आप बुद्धि कहां से आ गई श्री कृष्ण तत्व पर विचार करने वाली हा तो चलिए पहले वेदों में वेद कहते हैं कि तीन तत्व होते हैं त्मस नीजित कि भोक्ता भोग्यम प्रेरता त्रिविध ब्रह्म में तेता चतरोपनिषदार ये मंत्र नारद परिव्राजकोपनिषद में भी है नौ ग्यारह <coughs> अर्थात तीन तत्व होते हैं फिर वेद कहता है सर्वाजीवे सर्व संस्ते बृहंते अस्मिन हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथ्वात्म प्रेरित रंच तत्व होते हैं श्वेता शुतरोपनिषद संयुक्त में क्षरच व्यक्ता व्यक्त भरते विश्वीश अनीश्चात्मा बध्यते भोक्तृभा श्वेता शनिषत्जाबीशनीशा बजा ह्येका भोक्तृभ्यायुक्ताकर्ता जदा विंदते ब्रह्म में चतरोपनिषद एक नौ और ये सब मंत्र नारद परिव्राजकोपनिषद में भी है सात पांच सात छ सात आठ ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि तीन तत्व ही तो होते हैं कुल जमा टोटल एक का नाम ब्रह्म एक का नाम जीव एक का माया बस चौथा कोई तत्व न था न है न होगा ये श्री कृष्ण कहा से टपक पड़े ऐसा वेद कह रहा है और यह भी कह रहा है वेद कि इन तीनों में तीनों अनादि हैं अर्थात भगवान या ब्रह्म यह भी अनादि है सदा से है और जीव हम लोग भी सदा से हैं, और माया यह भी सदा से है लेकिन नो स्वतंत्र नहीं है स्वतंत्र एक है ब्रह्म तमीश्वराण परम महेश्वर तम देवता दैवतम पति पती परम परस्तात् विदाम भुवनेशमी ड्यम श्वेता शोपनिषद छे सात और यह भी कह रहा है वेद कि उससे परे और कुछ नहीं है ब्रह्म ही अंतिम है यस्मात परम ना यस्मान् जस्मा नो नो स्तिक श्वेताशुतरोपनिषद में एक जीव है हम लोग उसके विषय में वेद कहता है पादोस विश्वाभूता नित्रपादस्यामृतन दिव्य सब जीव भगवान के अंश हैं हाँ। भगवान हमारे अंशी है ब्रह्म हमारा अंशी है हम उसके अंश हैं लेकिन आसमान, माई सृजते विश्व में तस्मिन स्न्यो माया संद्ध श्वेता सुपनिषद चार नौ ये जीव सदा से माया बद्ध है एक दिन माया बद्ध हुआ ऐसा नहीं और भगवान मायाम तु प्रकृतिम विद्यान माइनम तु महेश्वरम श्वेता चतरोपनिषद चार दस वो मायाधीश है माया का अध्यक्ष है प्रधान पुरुषेश्वर वह माया का भी अध्यक्ष है और जीव का भी अध्यक्ष है वेद कह रहा है प्रधान क्षेत्र ज्ञ पतिर्गुणेश सर्विद्या वो ब्रह्म प्रधान माने माया और क्षेत्रज्ञ माने जीव इन दोनों का भी अध्यक्ष है शासक है नियामक है गवर्नर है सकारणम ये छे सोलह श्वेताश्तरोपनिषद सकारणम करणा दीपाधीपा श्वेताशतरोपनिष नौ ये नौ यस्म यथा यदा स्यादिदं प्रधान सदम भगवान्धान दस पचासी चार येष वै भगवान्धान पुषेस्वर सात पंद्रह सत्ताईस भागवत ये सब प्रमाण कह रहे हैं कि जीव और माया का अध्यक्ष ब्रह्म इसलिए जीव माया स्वतंत्र नहीं है और ये जीव माया अंश भी नहीं हो सकते तो वेद कह रहा है भागवत कह रही है अरे गीता भी कह रही है सनातना ये जीव मेरा अंश है अर्जुन पंद्रह सात तू तो क्यों जी अगर हम भगवान के अंश हैं तो जैसे समुद्र का आप एक गिलास ले लीजिए पानी तो वैसा ही होगा जैसा पूरे समुद्र का पानी है खारा खारा हा तो अगर हम भगवान के अंश हैं तो भगवान का गुण हमारे अंदर होना चाहिए पर हम तो मायाबद्ध हैं, दुखी हैं, अज्ञानी हैं, और भगवान मायाधीश है सरभग्ञ है आनंदमय है उल्टा फिर हम अंश कैसे हैं जी नंबर दो भगवान या ब्रह्म नाम की पर्सनैलिटी वो होती है जिसका टुकड़ा न हो सके न इनम छिंद श्राणी न इनम दावका न चैनम क्लेदय न शोषय मारुता अच्छे मदा मक्लेद्यो सोष्य नित्य सर्वगत स्थाणुरचलोयम सनातन गीता दो तेईस दो चौबीस भगवान ब्रह्म ऐसा तत्व है जिसको अग्नि जला नहीं सकती कोई हथियार काम नहीं कर सकता उसके टुकड़े उकड़े नहीं हो सकते पूर्ण मद पूर्ण मृदम पूर्णात् पूर्ण मदुच्यते पूर्ण पूर्ण मदाय पूर्ण मेवा वशिष्य बेहदारण्य को पनिषद पांच एक एक फिर कैसे हमारे जी तो शास्त्रों ने बताया कि हम भगवान की शक्ति है ये तो मानोगे भूमिरा नलो वायु मनो बुद्धि यम में भिन्ना प्रकृति में पराम जीवमा भूताम महाबा येदम धार्यते जगत सात चार सात पांच गीता भगवान की दो शक्ति है एक का नाम परा मान जीव और एक का नाम अपरा अर्थात माया तो हम लोग परा शक्ति हैं। परा माने उत्कृष्ट बढ़िया क्यों इसलिए कि हम चेतन हैं और माया जड़ है ठीक है चेतन होंगे हम मान लिया हमने लेकिन अंश कैसे है तो इसका उत्तर दिया शक्तिवे न्यंजयती जो किसी की शक्ति होती है वो उसी का अंश होता है ये नियम है तो शक्ति होने से हमको वेदों ने भी कहा और गीता ने भी और भागवत ने भी कहा हम उनके अंश हैं माने शक्ति है तो इस प्रकार तीन शक्तियां भगवान की है तीन आप तो दो बता रहे हैं एक और है विष्णु शक्ति पराप्रोक्ता क्षेत्र तथा परा अविद्याम संज्ञान या तृतीया शक्ति विष्णु पुराण छे सात इकसठ एक का नाम शक्ति परा वही तो जीव है ना ना विष्णु पुराण कहता है परा शक्ति अंतरंगा शक्ति है और ये जीव शक्ति क्षेत्र है गीता ने जीव शक्ति को परा शब्द बोल दिया। पराशब्दु पुराण कहता है नहीं नहीं, ये परा नहीं परा है, ये तो है। तो इस शरीर रूपी क्षेत्र में रहती है जीवात्मा और परा शक्ति भगवान के पास रहती है वो बड़ी प्राइवेट पावर है भगवान की इतनी प्राइवेट है कि सारा काम उसी से भगवान करते हैं और आनंद में रहते हैं हम लोग उसी पराशक्ति से रहित है इसलिए छोटी सी फैमिली में भी टेंशन में रहते हैं भगवान के अनंत पुत्र अनंत ब्रह्मांड सबके भीतर बैठकर एक भगवान एको देव सर्वभूत सुगुड़ सर्व्यापी सर्वभूता छे ग्यारह और वो शांत नहीं होता कभी सब बच्चे आवारा 99.9 परसेंट हम सब लोग आवारा ही तो है अपने बाप को भूले हुए अपने को शरीर मानकर शरीर वालों से प्यार कर रहे इस तुच्छ और जड़ माया में दिव्यानंद ढूंढ रहे हैं। इस संसार को देखकर इस संसार के शब्द सुनकर इस संसार के वस्तुओं को खाकर इस संसार का मां बाप बेटा स्त्री पति के शरीर का आलिंगन कर आनंद ढूंढ रहे भूल गए हम आत्मा हैं, भगवान की शक्ति है दिव्य है तो भगवान हमारे आइडियाज नोट करते हैं देख उसी पराशक्ति से आनंद में रहते हैं तो ये तीन शक्तियां हैं भगवान की एक पराशक्ति है जो अंतरंग है स्वरूप शक्ति भी कहते हैं योग माया भी कहते हैं उसको और ये दो शक्ति तो मैंने आपको बताई दिया जीव माया तो श्री कृष्ण कौन है इसमें अब फिर चलो वेदों में कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होता है जी कृष्ण एक कृष्ण धातु से बना है हमारे यहां शब्द बनते हैं धातु से कृष्ण धातु से बना कृषि भूवाचक शब्द निर्वृत्तवाचक परम ब्रह्म कृष्ण इत्य वेद कह रहा है गोपाल तापनी उपनिषद का पहला मंत्र यानी सचित आनंद स्वरूप जो पर्सनैलिटी है उसको कृष्ण कहते हैं और उसका काम क्या है कर्स सर्वेशम चेतांश जो सबके मन को खींच ले जबरदस्ती यहां तक कि अपने मन को भी खींच ले विस्मापनम स्व घर दे तीन दो बारह भागवत रूप देखी कृष्णे चमत्कार आस्वादीते उठे मने काम अपने स्वरूप को देखकर और अश्री सो कृष्ण सोचते हैं काश मैं लड़की होती और अपने आप को देखती ऐसे कितना सुख मिलता ब्रह्मा विष्णु शंकर कोई हो उमा रमा ब्रह्मी सब को एक दृष्टि में खींच लेने वाले श्री कृष्ण वेदों में क्वेश्चन किया गया कथ परमो देवा कस्मान मृत्यु विभेद कस्त ज्ञाने नाखिलम ज्ञातम भवति। वो कौन पर्सनैलिटी है जो सबसे परे है नंबर दो किसके डर से जमराज भी कांपता है? और किसको जान लेने के बाद सब कुछ अपने आप समझ में आ जाता है एक को जान लेने के बाद गोपाल तापनी परिषद का दूसरा मंत्र है इसका उत्तर दिया वेद ने कृष्णो वै परमं दैवतम गोविंद मृत्युर विभेद गोपी जन बल्लभ ज्ञाने नाखिलम तज विज्ञातम भवत वो कृष्ण है अंतिम सुप्रीम पावर जस्मात्म परम अस् कि जिसको गीता ने कहा मत्त परतरम किंचन नान्यदस्ति धनंजय गीता सात सात मुझसे परे कुछ नहीं है और उन्हीं गोपी जन बल्लभ श्री कृष्ण को जान लेने पर फिर और कुछ अलग अलग नहीं जानना पड़ता क्योंकि और बचा क्या एक जीव एक माया तो जब उसको जान लिया तो उसकी कृपा से माया भी भाग गई और जीव तो स्वयं ही है वो भगवान मैं हो गया सब कुछ जान लिया ये गोपाल तापनीयनिषद का तीसरा मंत्र फिर वेद कहता है कि देखो मैं बताऊं ब्रह्म श्री कृष्ण है कैसे कृष्णो ब्रह्मैव शाश्वतम शाश्वतम जिसको वेद में बार बार ब्रह्म कहा गया ब्रह्म माने होता है बृहति बृंघयति तत् परम ब्रह्म ब्राह्मण बृहति बृंघयति तस्माच्यते परम ब्रह्म सांडिल्योपनिषद दो वेदही ने अर्थ कर दिया ब्रह्म का जो स्वयं बड़ा हो और दूसरे को बड़ा करें, बड़ा हो बड़ा मैंने क्या सत्यं ज्ञान मनंतम ब्रह्म जो अनंत मात्रा का बड़ा हो तैत्तरी उपनिषद दो एक यस्मा परम ना परम अस्त किंचित श्वेता तत् समस्या व्यधिक दृश्य ते आठ जिसके बराबर कोई न हो और उससे बड़ा होने का तो प्रश्न ही नहीं वो श्री कृष्ण है वो दुभिजम दो भुजा वाले हैं ज्ञान मुद्राढ़ वो सब प्रशासन करने वाले वनमाला पहनने वाले ब्रह्म श्री कृष्ण हैं गोपाल तापनीय परिषद का आठवां मंत्र एको बसी सर्वगा कृष्ण ईड्या एक श्री कृष्ण सर्व व्यापक है और सारे अनंत कोटि ब्रह्मांडों को और पर लोक आदि के अधीश्वरों को भी शासन में रखते हैं अकेले गोपाल तापनी उपनिषद का उन्नीसवा मंत्र एक जो बहुधा विभा वे सामने एक दिखाई पड़ते हैं नंदनंदन लेकिन वो सर्व व्यापक है उसी प्रकार जैसे एक दिखाई पड़ते हैं और ये बात शंकराचार्य ने भी मान ली जो सगुण साकार को मायोपाधि विशिष्ट बोल गए उन्होंने भी मान लिया यद्यपि यद्यप साकार तथा देशी यदुनाथा सर्वगता सर्वात्मा तथा सच्चिदानंद यद्यपि श्री कृष्ण दिखाई तो पढ़ते हैं दो भुजा से एक संसारी मनुष्य की तरह लेकिन वो सर्व व्यापक है धोखे में न रहना ये शंकराचार्य ने भी मान लिया उन्नीसवा मंत्र गोपाल तापनीोपनिष तमे कम गोविंदम सच्चिदानंद विग्रहम फिर कहता है वेद वे गोविंद सत्य आनंद शरीर वाले हैं उनका शरीर माया का नहीं है आनंद ही शरीर बन गया आनंद ही शरीर बन गया आनंदमूर्ति विकल्पम विधर्च भागवत में कहा गया तीन नौ तीन आनंद मूर्ति अजहादति दीर्घतापम दस अड़तालीस सात भागवत सत्य ज्ञानानंदमात्र कलस मूर्त है भागवत अर्थात वो आनंद स्वरूप है ब्रह्म संगीता भी कहती है ओ आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रह गोविंद महादि पुरुषम तमहम भजामि पांच बत्तीस तो भगवान का शरीर भगवान है हम लोगों का शरीर अलग है शरीर ही अलग है आत्मा दो है भगवान का ऐसा नहीं है देह देहि दे च्वरे विद्य विद्यते कुछ क्वचित पद्म पुराण वेद तो कहता है कृष्ण वो परो देव तम ध्या तम यजे तम भजे तम रसयेत श्री कृष्ण ही सर्वशक्तिमान परात्पर पुरुषोत्तम ब्रह्म है और गीता ने भी इसी क्या अनुवाद कर दिया क्षर सर्वाणी भूता उत्तम पुरुष स्वयं परमात्दाता बिहर् व्ययश्वर यस्मा क्षर मीत मक्षरादिचोत्तम अतस्में लोके चुषोत्तम यो मम संूढ़ो जाति पुरुषोत्तमम् स सर्विद भजति मर्व भाव न भारत गीता पंद्रह सोलह पंद्रह सत्रह पंद्रह अठारह पंद्रह उन्नीस भागवती यही कहती है कृष्ण मे न मेहित्व महात्मा न मखिडात्म जगदिता दे भाति माया ब्रह्मा कह रहे हैं अनंत को ब्रह्मांड की आत्माओं की आत्मा परमात्मा श्री कृष्ण है वो दिखाई पड़ते हैं मानव शरीर धारी की तरह और लोग भ्रम में पड़ जाते हैं अवजानंतिमा मूढ़ा मानुषी तनुमा गीता अर्जुन मुझे मनुष्य शरीर में देखकर लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि मैं मनुष्य हूं नौ ग्यारह गीता अस्त श्री कृष्ण भगवान है ब्रह्म है परमात्मा है अनेक नाम है अनंत नाम अनंत रूप अनंत गुण गुण भी अनंत है हा? जो वा अनंत गुण अनता अनुक्रमिष्यन बुद्धि जो श्री कृष्ण के गुणों को गिनना चाहे गणित का कोई बृहस्पति तो बाल बुद्धि तो बच्चा है बेचारा ऐसी भोली बात करता है क्यों अरे अनंत गुण है तो अनंत का अंत हो ही नहीं सकता क्या गिनेगा कोई ग्यारह चार दो भागवत <laughs> गुणात्मनस्ते गुणा हितावती कई शिश दस चौदह सात भागवत गुण नगुणस्थ्म एक अठारह चौदह भागवत अनंत कल्याण गुणात्म को सऊ कोई नहीं गिन सकता तो अनंत गुण है अनंत नाम है जो चाहे आप नाम बोलिए कम ब्रह्म कम ब्रह्म का यह भी नाम है आम ई यह भी नाम है लाभ नाम है अरे सुअर है भगवान को सुअर कह रहे अरे वो सुअर बने हैं कहने की बात आप करते हैं सुकर का अवतार लेके आए तो उनको क्या कोई गाय कहेगा ओ सुअर जा रहा है मनुष्यों ने तो यही जाना सुअर जा रहा है ओ भगवान है ये जानने वाले कितने लोग थे अरे जा रही भावना जैसी प्रभु मुर्ति देखी तीन तैसी उनका कोई रूप नहीं होता नाम नहीं होता और जो चाहो सो नाम रख लो जो चाहो रूप बना लो भागवत कहती है न माता न पिता जस्य न भारजा न सुताद बिचारे के न माँ है न बाप है न श्रीमती है न बच्चे हैं बिचारे के उसको भगवान कहते हैं और हम लोगों के देखो माँ भी होती है आ, बिना माँ के कोई हो सकता है क्या अरे वो कल को मर जाए वो बात अलग है लेकिन मां के बिना कोई नहीं होता बाप भी होता है माँ भी होती है और बीवी नहीं होगी तो बेटा कैसे होगा सब होता है हम लोगों के पास और उसके बिचारे के पास न माता न पिता जस न भारया ना आत्मयो कोई अपना भी नहीं उसका न भी और पराया भी नहीं कोई उसका न देह उसका देह भी नहीं है शरीर तो उसका होता है जिसके कर्म बंधन होता है ये हम लोगों को शरीर क्यों मिला है तो दंड के लिए मिला है जेल में डालने के लिए किसी को मनुष्य किसी को पशु चौरासी लाख प्रकार के शरीर देकर हमारे पापों का कर्मों का दंड दे रहे हैं भगवान और जिसका कुछ कर्म ही नहीं है वो शरीर क्यों देंगे उस शरीर क्यों बनेगा उसका काहे से बनेगा हमारा हाँ, तो शरीर कर्म से बना है न देहो जन्म एवचा जन्म भी नहीं है वो तो अज है वो क्यों जन्म ले दस छियालीस अड़तीस और न चास कर्म वालों के उसका कुछ कर्म भी नहीं है अरे कर्म तो उसका हो जिसे कुछ पाना हो वो तो परिपूर्ण है कोई कर्म क्यों करे अगर वो खड़ा हो बैठे तो क्वेश्चन होगा क्यों बैठे हम अगर खड़े हैं वो बैठे और कोई पूछे क्यों बैठे अरे थक गए तो बैठ गए अब बैठ गए अब फिर खड़े क्यों हुए अरे तो बैठे बैठे पैर जाम हो गए आप खड़े हो गए लेकिन तुम क्यों बैठे क्यों खड़े हुए क्यों आँख खोला अरे क्यों सोचा तुम तो आनंद मूर्ति आनंद आनंद आनंद लेकिन क्रीडार्थ सोपी साधु नाम परित्राणाय फिर भी वे भगवान जीवों के लिए शरीर भी धारण करते हैं जन्म देते हैं कर्म करते हैं सबसे बड़ा कर्म तो जीवों को प्रकट किया सृष्टि भगवान की परिभाषा पूछी गई ब्रह्म की श्री कृष्ण किसे कहते हैं उसका मेन बर्क बताओ <coughs> भृगुर वही वारुण ही वरुणम पितरम उपसार अधी ही भगवो ब्रह्म वरुण के लड़के भृगु अपने पिता के पास जाकर पूछते हैं आप भगवान को जानते हैं हाँ हाँ जानता हूं बताओ तो ब्रह्म क्या होता है भगवान क्या होता है उन्होंने कहा ये तो वाई जायन्ते येन जायंत जीवन्ति जाता जीवंत जत तद्ब्रह्म बिशंती जिससे संसार उत्पन्न हो नंबर दो जिससे संसार का पालन हो रक्षा हो नंबर तीन जिसमें संसार का लय हो जाए और कुछ न बचे एक वही श्री कृष्ण बचे पश्चात हम यदे वशिष्ठे चो वशिष्ट तो ये किससे संसार पैदा होता है अभी रिसर्च करो पता लगाओ ऐसे हमारे मुंह से बताने से नहीं बोध होगा गए पता लगाया साधना किया तो आके कहा अन्नम ब्रह्मेत बेजानात अन्य कहा नहीं समझे फिर आए लौट के प्राणो ब्रह्मित बेजानात नहीं समझे फिर जाओ मनोब्रह्मेत बजानात नहीं समझे फिर जाओ विज्ञानम ब्रह्मे तु बेजानात जीवात्मा ही परमात्मा है नहीं समझे फिर जाओ आनंदो ब्रह्मे तु बेजानात तीन एक तीन दो तीन तीन तीन चार तीन पाँच तीन छ तैत जब बताया आनंद ब्रह्म श्री कृष्ण है उनसे संसार उत्पन्न होता है उनसे रक्षित होता है वेदांत में पूछा गया पहले ही ब्रह्म क्या है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा पहला ब्रह्म सूत्र वेदांत का तो दूसरे ही में उत्तर दिया जन्मा जत्य जाता जिससे सृष्टि उत्पन्न हो रक्षित हो प्रलय हो एक एक दो भागवत प्रारंभ हुई जब वेद व्यास ने लिखना शुरू किया पहला श्लोक तो उनको ये आभास हुआ पहले हम बता तो ये भागवत किसकी है श्री कृष्ण की है तो श्री कृष्ण किसे कहते हैं, तो उन्होंने पहले ही शब्द लिखा जन्मा नयादार थे स्वभिज्ञ स्वरा जिससे संसार उत्पन्न होता है वे भगवान श्री कृष्ण हैं भगवान है वो भगवान के तीन प्रमुख स्वरूप माने गए हैं बदंती तत्व तत्व ब्रह्मेती परमात्मे परमात्मेति भगवानिति से भागवत एक दो ग्यारह <coughs> एक का नाम ब्रह्म एक स्वरूप का नाम परमात्मा एक का नाम भगवान भगवान तीन नहीं भगवान तो एक ही है उनके तीन स्वरूप है कर्म के अनुसार जैसे पानी है हा एक का नाम पानी हम एक का नाम बर्फ हाँ एक का नाम भाप हा ये तीनों पानी तो है हा लेकिन तीनों का काम अलग अलग है आपको प्यास लगी है तो कोई भाप दे ये तो नहीं पागल कहेंगे उसको लोग तो जहां बर्फ की जरूरत है वहां भाप नहीं दी जा सकती जहां पानी की जरूरत है सबका काम अलग अलग है तो ब्रह्म उसे कहते हैं जिसमें थोड़ी सी शक्ति प्रकट हो शक्तियां सब है लेकिन प्रकट नहीं होती आप लोगों ने देखा होगा गेहूं चना मटर अनाज हाँ। ये जब तक बोरे में बंद होता है और आप देखते हैं तो क्या देखते हैं ये गेहूं है इतना बड़ा है। और जब खेत में पड़ता है तो अंकुर बन गया और पेड़ बन गया ओ, पत्ते आ गए सैकड़ो फल लग गए वो गेहूं नहीं है कई गेहूं तो वही एक बीज है जो साल भर से बोरे में बंद था तो ऐसे ही भगवान के तीनों स्वरूप है सब में सब शक्ति है लेकिन प्रकट नहीं होती ब्रह्म में दो शक्ति प्रकट होती है अपनी रक्षा और आनंद स्वरूप बस फिर परमात्मा साकार बन जाता है पराशक्ति से ध्यान देना वही शक्ति जो पर्सनल पावर है उससे रूप बन गया शरीर बन गया अब सब चीजें होने लगी तमाम शक्तियां प्रकट हो गई लेकिन लीला नहीं परिकर नहीं फिर भगवान का स्वरूप जो असली है श्री कृष्ण का उसमें सब शक्तियां प्रकट होती हैं। और चार गुण तो श्री कृष्ण में ऐसे हैं, जो ब्रह्मा विष्णु शंकर किसी में नहीं लीला प्रेमणा प्रियाधिक्यम माधुर्यम वेणु रूप यो तो भगवान श्री कृष्ण के अनंत स्वरूप है उनमें सबसे मधुर स्वरूप ये ब्रज के श्री कृष्ण है जहां आप लोग बैठे हैं तो इन श्री कृष्ण भगवान का आज जन्म दिवस मनाया जा रहा है श्री कृष्ण को जन्म को कितने दिन हो गए होंगे कलयुग तब आया जब श्री कृष्ण चले गए जिस दिन श्री कृष्ण हमारे संसार से अलक्षित हो गए उसे दिन कलयुग आ गया यानी द्वापर का अंतिम दिन और कलयुग के आने के ठीक पहले श्री कृष्ण चले गए कलयुग आए कितने दिन हो गए पांच हजार एक सौ नौ वर्ष पांच वर्ष हो गए कलयुग को आए चार लाख बत्तीस हजार वर्ष कलयुग की उम्र है उसमें से पांच वर्ष बीते हैं कुल जमा टोटल और हमारे देश में बहुत से सरफिरे कहते हैं चार साल में कल खत्म होगा प्रलय होगा अब <laughs> भोले भाले लोग परेशान हो रहे हैं, खत्म हो जाएगा सब मर जाएंगे एक लिहाज से तो अच्छा है ऐसी खबरें भाई कुछ कर लो चार साल बाद फिर नहीं रहना है हम लोगों को लेकिन हम लोग भी कोई कच्चे गुरु के चेले नहीं है सब सुनते रहते हैं ऐसे उड़ाते रहते हैं हम भी उसको हवा में आजय बकवास है और सब भले ही मर जाए हम नहीं मरने वाले अपने लिए कोई नहीं सोचता तो इस कलुयुग के पहले लगभग सवा सौ साल एक सौ पच्चीस साल श्री कृष्ण रहे हैं तो पांच हजार दो सौ चौतीस साल करीब हुआ उनके जन्म दिवस को जिसको हम लोग मना रहे हैं आप लोगों के इष्ट देव है और आप लोगों को पता नहीं है अपना तो बड़ा याद रखते हैं आप लोग हम पचास साल के हो गए इक्यावन साल के हो गए हमारा बेटा तेईस साल का हो गया और अपने सगे बाप को आप लोग याद नहीं रखते तो उन भगवान का जन्म कैसे हुआ मैंने सबेरे आप लोगों के सामने एक प्रश्न रखा था ना कि भगवान ने अर्जुन से कहा बहुत में व्यती जन्म तब चार्जुन चार, चार पांच गीता मेरे अनंत जन्म बीत चुके और तेरे भी इतना फर्क है कि तान न हम वेद सर्वाणिन परंतप। मैं अपने अनंत जन्मों को जानता हूं और तेरे अनंत जन्मों को भी जानता हूं और तू अपने का भी नहीं जानता हाँ जन्माष्टमी शब्द ही रखा है हमारे आचार्यों ने आज के दिन को जन्म होता है और जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है जातस्त ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस् ये भगवान ने कहा है गीता में दो सत्ताइस लेकिन जन्म कर्म च मैं दिव्यम चार नौ गीता अर्जुन मेरा जन्म दिव्य है और कर्म भी दिव्य है और तेरा जन्म प्राकृत है मटीरियल है तेरा शरीर भी माइक है कर्म भी माइक है और जन्म कर्म चमे दिव्यम दिव्यम जन्म भी होता है हा जन्म तो दिव्य ही होता है कायदे से <laughs> लेकिन थोड़ा समझने की बात है जन्म माने क्या होता है आप लोगों से कोई पूछे जन्म माने क्या जन्म माने पैदा होना अरे पैदा माने क्या पैदा माने एक दिन आना एक दिन आना अच्छा तो ये बताओ कि एक दिन आप मां के पेट से आए हाँ, आप आए कि आपका शरीर आया शरीर आया तो उसी के साथ हम भी आए उसके पहले आप कहा थे कहीं रहे हो तो थे तो ना जीवात्मा नित्य है ना हाँ तो आपकी तो आदि नहीं है शुरुआत आपकी नहीं है एक दिन आप हुए ऐसा तो नहीं है हाँ। शरीर आपका आया एक दिन तो शरीर का जन्म हुआ आपका जन्म नहीं है आप भी अनादि, भगवान भी अनादि, इस बात में तो हम कंपटीशन कर सकते हैं भगवान से वो हमसे सीनियर नहीं है सनातन है ना तीन तत्व तो अनादि जीव इसकी आदि नहीं जिसकी आदि होगी उसका अंत होगा शरीर की आदि हुई हे हाँ, एक दिन होगा कोई भी शरीर हो लेकिन भगवान के शरीर नहीं हुआ भगवान ही शरीर बन गए उद्धव शरीर के परमहंस ने कहा तम ब्रह्म परम व्योम पुरुष प्रकृत पर अवतीर्णो से भगवन स्वेच्छो पाप पृथक बपु ग्यारह ग्यारह अट्ठाइस हे श्री तुम परम ब्रह्म हो अर्जुन ने भी कहा परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतम देव दस बारह गीता अपनी इच्छा से शरीर धारण किया यानी स्वयं शरीर बन गए और हम लोग अपनी इच्छा से नहीं आए देखो जेल होता उसमें एक तो जेल ले जाया जाता है अपराधी कैदी कहते हैं और एक ले जाने वाला ले जा रहा है पुलिसमैन डॉक्टर भी जा रहा है जेल इलाज करने अरे मिनिस्टर भी जाता है इंक्वायरी करने सब जाते हैं लेकिन जाने का मामला अलग अलग है अब हम मजिस्ट्रेट को भी कह दे कह दिए भी जा रहा है अंदर ऐसा नहीं है। तो भगवान भी आते हैं इस संसार में बोर अवतारी संत भी आते हैं लेकिन वे स्वेच्छा से आते हैं तो भगवान स्वेच्छा से आते हैं स्वच्छंदो पात्र देहाय विशुद्ध ज्ञान मूर्त इंद्र ने कहा था दस सत्ताईस ग्यारह क्यों जी मां के पेट में तो आए ना ना ना ना देवकी के पेट में नहीं आए नहीं <coughs> सबसे पहले नंद के मन में आए भगवान अप विश्वात्मा भक्ता नाम अभयकर आ न मन आनक दुदुभे दस दो सोलह भागवत मन में आए नंद के फिर देवकी के मन में चले गए और मन में बैठ गए और देवकी को फीलिंग होने लगी मेरे पेट में बच्चा आ गया ये फीलिंग क्यों होने लगी ये भगवान की वही पराशक्ति है जो मैंने बताया कर्त मन मन्नता कर तुम समर्थ जो चाहे करे जो चाहे ना करे जो चाहे उल्टा कर दे वो पराशक्ति ऐसी होती है तो मन में बैठ कर और मां को ये फीलिंग करवा रहे हैं बच्चा हो गया हो गया पेट में हो गया हो गया अब एक महीने का हो गया अब दो महीने का हो गया पेट भी फूल रहा और वो चल भी रहा है अंदर जैसे बच्चे चलते हैं संसारी माँ के पेट में और पूरी फीलिंग सेंट परसेंट संसारी माँ की हो रही है देव की को वो वसुदेव से कह रही है फिर आ गया बच्चा <laughs> और कुछ नहीं है हवा भर रही है जैसे फुटबॉल में हवा भरते हैं आप लोग हर महीने बढ़ता जा रहा है पेट फिर पैदा कैसे हुए तब अद्भुतम बालक मम भुजे क्षण चतुर्भुजम शंख गधार जुदा दस तीन नौ सोलह वर्ष की उम्र के श्रृंगार के साथ शंख चक्र गदा पद्म लेकर के सामने खड़े हो गए और हवा निकल गई मां को एक सेकंड को ऐसी फीलिंग हुई कि क्या पेट से बच्चा हो गया हो गया हो गया हा? ए ये इतना बड़ा बच्चा ये क्या नाटक हुआ तो बच्चा पेट में नहीं था मेरे ये तो वो भगवान है, है। तो थोड़े ही निकले अरे पेट से तो जरा सा बच्चा निकलता है वो भी नंगा अरे तो चक्र लिए हुए अगर ये चक्र पेट के अंदर होता तो खत्म हो जाती माँ समझ गई देव ये भगवान दर्शन देने आए हैं वो बच्चा बच्चा नहीं था वो वैसे ही भ्रम था कोई बीमारी थी अरे बीमारी भी होती है गुल्म रोग होता है बहुत लोगों को वायु बन जाता है पेट में तो पेट फूल जाता है बहरहाल जो कुछ भी हो माँ को दिमाग से निकल गया कि बच्चा बच्चा नहीं था हमें भ्रम था इतने दिन से हाँ ये भगवान का दर्शन हो गया ठीक है ठीक है भगवान मुस्कुराए उनने कहा माँ तूने बर मांगा था ना तो मैं आ गया ना ओ वो बर वाले तुम भगवान हो मैंने तो तुमको बाप बना करके नहीं मांगा था हमने तो मांगा था बेटा बन के आना और तुम तो बाप बन के आ गए भगवान ने कहा देख मैया अगर मैं इस तरह ना आता सीधे आ जाता बच्चा बन के तो तू कहती ये भी और बच्चों की तरह कोई होगा जैसे इससे पहले कई बच्चे हो चुके हैं जिसको कंस ने मार दिया है ऐसे ये भी कोई बच्चा होगा भगवान थोड़े ही है ये तो मैं इसलिए आया हूं कि प्रमाण दे दू कि मैं वो हूं जिसका तूने ने मांगा था तो पहले तो बड़ी स्तुति वगैरह किया वसुदेव ने भी देवकी ने भी तुम ब्रह्म हो भगवान हो वगैरह वगैरह बड़ा लंबा है उसके बाद फिर माँ कहती है कि उपसंघर दो रूप ये अलौकिक रूप चार भुजा वाला इसको महाराज समेट लो और अब मेरे बच्चे बन जाओ दस तीन तीस। का ठीक बन गए मुस्कुराए और बन गए और रोना शुरू कर दिया अध्याय शुरू हो गया पहले बच्चा पैदा होता है तो रोता है ना ऐसे उन्होंने भी शुरू कर दिया एक्टिंग <laughs> रोने की माने कहा हे हाँ, हाँ, मेरा बच्चा उसके बाद आप लोग नाम सुनते हैं कथाथा कैसे कैसी क्या होती है तो इनका शरीर दिव्य है चिन्मय है स्वयं ब्रह्म ही शरीर बन गया है अस्यापि देव बपुषो मद अनुग्रहस्य स्वेच्छा मय कोपि दस चौदाह दो ब्रह्मा कह रहा है एह, कि महाराज आप तो अपनी इच्छा से दिव्य शरीर बना के आते हैं संसार में संसार वाले क्या समझेंगे देखो संसार में कोई भी मनुष्य होगा वो तो बड़ा सुंदर हो या बड़ा कुरूप हो सबसे सुंदर कामदेव होता है और सब से कुरूप अष्टावक्र हुए थे <laughs> अष्टावक्र एक बहुत बड़े महापुरुष थे वो आ, जब माँ के पेट में थे तभी महापुरुष थे तो जब बाहर वेद मंत्र बोले पिताजी तो गलती निकाले अंदर से अष्टाभक् पिताजी गलत बोल रहे हैं मंत्र। वेद मंत्रा जाए ए, कौन है बार बार बार बार, बार गलती निकाले तो गुस्सा आ गया पिताजी को उन्होंने कहा तू आठ जगह से टेढ़ा हो आठ जगह से एक दो जगह से टेढ़े तो देखे होंगे आप लोगों ने संसार में आदमी लेकिन सोचो कि वो एक फुट का बच्चा जब निकला होगा वो आठ जगह से टेढ़ा तो कैसा लगता होगा डर गई होगी मौत देख के तो चाहे कोई क्रूप हो चाहे सुंदर हो चाहे कॉमन हो बस यही तो होगा लेकिन राम को देखा जब जनता ने श्री कृष्ण को देखा जनता ने तो विदूषण प्रभु विराट मय दिशा बहुमुख कर पद लोचन शीशा एक कहता है इनके बारा सिर है। दूसरा कहता है गधा गिनती भी आती है अठारह तीसरा कहता है बाईस अंधे हो अरे ऐसा कहते सिर तो एक ही दिखाई पड़ेगा वो चाहे टेढ़ा हो चाहे ऊंचा हो चाहे कैसे हो ये शरीर का चमत्कार और योगिन परम तत्वमय भाषा अब ऐसे भी कुछ लोग थे जिन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ा यहां कौन खड़ा है कोई नहीं वो निराकार ब्रह्म के उपासक थे उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ा ये दिव्य चिन्हय शरीर का चमत्कार होता है भगवान का वो अलौकिक शरीर था तो मां के पेट में भगवान नहीं आए और शरीर छोड़ा भी नहीं लो का भी राम ग्यारह इकतीस छा सौदा मन यथा काशे ग्यारह इकतीस नौ मरते न जो गुरुसितम शरण मसावनीश दिग्ञेमी सावने ग्यारह एक बारह सुखदेव ने परीक्षित को डाटा कि तेरे दिमाग में बीमारी पैदा हो रही है कि श्री कृष्ण मरे होंगे <laughs> शरीर छोड़ा होगा अरे सुन जो मरे हुए गुरु पुत्रों को जमलोक से ला सकता है जहां कोई नहीं जा सकता मरने के बाद कहा गया कौन जीव किसी को पता ही नहीं और यम लोग जाकर के ले आए बुर पुत्रों को और तुम परीक्षित जानते हो ना जब मां के पेट में थे और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया था तुमको मारने को तो वो अंदर जाके और बचाया था उन्हीं हाँ बताया बचाया था हमको याद है मां के पेट में जब हम थे तो हमने देखा था उनको और एक जब परीक्षित पैदा हुए तो बाहर देख रहे थे परीक्षित नरे एक बारह तीस वो जो हमने मां के पेट में देखा था सुंदर रूप वाला श्री कृष्ण वो कहा है यहां तो वो नहीं दिख रहा इसीलिए उनका नाम ही धर दिया परीक्षित <laughs> तो जो तुमको बचाया मां के पेट में और जो शंकर जी को भी परास्त कर दिया और जिंदा रहते हुए जिस व्याध ने मारा था बाण श्री कृष्ण को अंतिम समय में उसको उसी शरीर से स्वर्ग भेज दिया था व्याध को तू अपनी रक्षा नहीं कर सकता जो तेरे दिमाग में बीमारी है अरे वो सर्वशक्तिमान भगवान है उनका शरीर माइक नहीं था दो प्रकार का शरीर होता है भगवान और महापुरुषों का एक माइक शरीर भी होता है वो चाहे तो छोड़ दे और एक दिव्य शरीर होता है तो कोई छोड़ देता है शरीर कोई नहीं छोड़ता है ऐसे महापुरुष भी हुए सा शरीर चले गए उनका भाव देह होता है दिव्य देह होता है तो भगवान का दिव्य देह दिव्य मन दिव्य बुद्धि दिव्य दिव्य सामान उन श्री कृष्ण का एक जन्मोत्सव मना रहे हैं आप लोग और उन्हीं की दासता करना है आपको उन्ही का कैंकर्ज प्राप्त करना है तदर्थ आपको उनका रूप ध्यान करते हुए रो कर भुक्ति मुक्ति की कामना त्याग कर आंसू बहाना होगा तब अंत की शुद्धि होगी तब गुरु कृपा होगी तब अंतकरण को दिव्य बनाया जाएगा स्वरूप शक्ति से तब दिव्य प्रेम मिलेगा तब आपका परम चरम लक्ष्य परमानंद प्राप्त होगा और भगवान की सेवा प्राप्त होगी और सदा पश्चंत सूर्या आप सदा को माला माल हो जाएंगे इसलिए हर जन्माष्टमी पर आप लोगों को अपने आप को रीड करना चाहिए हमारा भगवत प्रेम बढ़ा संसार से डिटैचमेंट हुआ वैराग्य हुआ नहीं हुआ फील कीजिए और अपनी साल साधना बढ़ा करके आगे बढ़िए पता नहीं अगली जन्माष्टमी मिले न मिले उधार नहीं प्रत्येक प्रतिक्षण सावधान रहना है तब लक्ष्य की प्राप्ति होगी जैसे आप शहरों में चलते हैं गाड़ी चलाते हैं या पैदल चलते हैं तो हर समय सावधान इधर भी गाड़ी आ रही है इधर भी आ रही इधर मोटरसाइकिल आ रही है आगे से आ रही है हा इधर भी इधर भी आप यो यो यो चलते रहते अपने को बचा करके ऐसे ही संसारी कुसंग से बच कर और भगवान को गुरु को सदा सर्वत्र अपने साथ रियलाइज करते हुए अभ्यास करना होगा तब लक्ष्य की प्राप्ति होगी शेष फिर लाडली लाल की